महाभारत द्रोण पर्व पंच चुवारिंशोध्याय अभिमनु के द्वारा सत्य स्रवा क्षत्रिय समूह रुक्मरथ तथा उसके मित्र गणों और सैकड़ों राजकुमारों का वध और दुर्योधन की पराजय संजय आयुष्य कहते राजन मृत्यु काल उपस्थित होने पर जैसे यमराज समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं उसी प्रकार अर्जुन कुमार अभिमयु भी वीरों के आयु का अपहरण करते हुए उनके लिए यमराजी हो गए थे अभिमटो सदा ने कम लोडय सम्यत इंद्र कुमार अर्जुन का बलवान पुत्र अभिमंड इंद्र के समान पराक्रमी था वह उस समय सारे व्यूह का मंथन करता दिखाई देता था राजेंद्र क्षत्रियोमणियों के लिए यमराज के समान अभिमन्यु ने उस सेना में प्रवेश करते ही जैसे उन्मत्त व्याघ्र हरिण को दबोच लेता है उसी प्रकार सत्यस्रव को ले बैठा सत्य श्रवच्चा क्षिप्तेरमा महारथा प्रगेह विपुल सहस्रम अभिम्यो मुंह सत्य के मारे जाने पर उन सभी महारथियों ने प्रचुर अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ी उतावली के साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया अहम पूर्वम अहम पूर्वम क्षत्रिय पुंगवाह स्पर्धम समिघान संतोषनात्मज वे सभी क्षत्रियरोमणी पहले मैं पहले मैं इस प्रकार परस्पर होड़ लगाते हुए अर्जुन कुमार को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े काने उस समय वाले के उन आगे बढ़ते हुए सेनाओं को ने उसी प्रकार काल का ग्रास बना लिया जैसे महासागर में तिमी नामक महामत्स्य छोटे छोटे मछलियों को निकल जाता है ये केन्द्र समीपमला समुद्र युद्ध से न भागने वाले जो कोई उस समय अभिमन्यु के पास गए वे फिर नहीं लौटे में मिली हुई नदियां फिर वहां से लौट नहीं पाती है महाग्राहकंपत सा जिसका समुद्र में मार्ग भूल गया हो जो वायु के वेग से भयाक्रांत हो रही हो तथा तो जिसे किसी बहुत बड़े ग्रह ने पकड़ लिया हो ऐसी नौका जैसे ढगमगाने लगती है उसी प्रकार वह सेना अभिमन्यु के भय से काँप रही थी अथ रुक्म रथो नाम भद्रे स्वरसुतो बलीसे अत्रस्थो वह किम इसी समय भद्र का बलवान पुत्र रुक्मरथ आकर अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ निर्भय होकर बोला अलम त्राससेन वह शूरा न कच्चिमय स्थित अहमेद ग्रही जीव ग्राह्य सूरवीरों तुम्हें धरने की कोई आवश्यकता नहीं यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नहीं है मैं अभी इसे जीते जी पकड़ लूंगा इसमें संशय नहीं है एवं मुक्त सौभद्रम अभिद्राभिविर सुकल्प सुकल्पितम स्य न अभिरा ऐसा कहकर पराक्रमी रुकमरथ सुंदर सजे सजाए तेजस्वी पर हो कुमार की ओर दौड़ा रपर आरूढ़ सुभद्राकुमुर्धा सौभिमु विध्वाम भक्षस्थान त्रिभिश दक्षिणे बाह सभ्य निशित शिभ उसने अभिमन्यु के छाती में तीन बाण कर चिंघनाद किया फिर तीन बार दाहिने और तीन तीखे बाण बाई भुजा में मारे सतत्नम चित्वा फाल सभ्य दक्षिण भुजौ स्विप्रम अपत तब अर्जुन कुमार ने रुक्मरथ का धनुष काट कर उसकी बाई धाई भुजाओं को तथा सुंदर नेत्र एवं फोहों से सुशोभित मस्तक को भी तुरंत ही पृथ्वी पर काड गिराया दृष्टि रुक्मरथम रुग्णम पुत्र शल्य मालिन जिवग्राह जिघ्रिषं तम सौभद्रेण यशस्वीना संग्राम प्रहारीण वयस्याशल्यपुत्र सुवर्ण विकृत ध्वजात्राणी चापाने विकर्षनो महाबला आर्जि सर्वर्षेण सामता के अभिमानी पुत्र अभिमापुत्रुक्मरथ को जो अभिमन्यु को जीते जी पकड़ना चाहता था सुभद्रा कुमार के के द्वारा मारा गया बहुत से मित्र राजकुमार जो प्रहार करने में कुशल और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे अर्जुन कुमार को चारों ओर से घेरकर बाणों की वर्षा करने लगे उनके ध्वज सुवर्ण के बने हुए थे वे महाबली वीर चार हाथ के धनुष खीच रहे थे सुरै शिक्षा बलोपेतरुणेर दृष्टव समय सूरम सौभद्रमराजित छाद्यम सर्वरा त्रिष्टो दुर्योधन वैवतन गतम झेनम अमनत शिक्षा और बल से संपन्न तरुण अवस्था वाले अत्यंत अमरशील और सूर्य राजकुमारों द्वारा किसी से पर चुनाव होने वाले सौर्य संपन्न सुभद्रा कुमार को अकेले ही सम्रांगण में बाण समूहों से आच्छादित होते देख राजा दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ उसने यह मान लिया कि अब यमराज के लोक में पहुंच गया इस इस भी नाना इस तेज अधेश्य चक्रु उन राजकुमारों ने सोने के पंख वाले नाना प्रकार के चिन्हों से शोभित और पहने बाणों द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पलक मारते मारते अदृश्य कर दिया सहसुता स्वध्वज तस्नम तम चम आचितम सम पाप स्वाधम सल आर्य सारथी घोड़े और ध्वज सहित अभिमन्यु के उरथ को मैंने उसी प्रकार बाणों से व्याप्त देखा जैसे साही सेह का शरीर काटों से भरा रहता है स गाढ़ क्रुद्ध तोत्रैर्गज इवाजिता गांधर्व अस्त्र च भारत भारत बाणों से गहरी चोट खाकर अभम्यो अंकुश से पीड़ित हुए गजराज की भांति कुपित हो उठा उसने अस्त्र का प्रयोग किया और रथमाया माया रथ युद्ध की शिक्षा में निपुणता प्रकट की अर्जुन गंधर्वे महारतु प्रमुख अर्जुन ने तपस्या करके तुम्बर आदि गंधर्वों से जो अस्त्र प्राप्त किया था उसे से अभिमन्यु ने अपने शत्रु को मोहित कर दिया एक धा शतधा राज्य अलात चक्र राजन वह अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलात चक्र की भांति एक सत तथा शहद्रो रूपों में दृष्टि गोचर होता था रथ चर्याच माया मोहय ता पर महाराज शत्रुओं को संताप देने वाले अभिमन्यु ने रथचर्या तथा अस्त्रों की माया से मोहित करके राजाओं के शरीरों के सौ सौ टुकड़े कर दिए प्राण प्राण भ्रताम संख्य प्रेषिता राजन प्रापूर मुम लोकम राजन उस युद्ध स्थल में उसके पैने से प्रेरित हुए प्राणधारियों के शरीर तो पृथ्वी पर गिर पड़े परंतु प्राण परलोक में जा शाम तिखे अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके धनुष घोड़े सारथी ध्वज अंगद युक्त बाहू तथा मस्तक भी काट डाले भद्रेण जैसे वर्षों का का लगाया हुआ आम का बाग जो फल देने के योग्य हो हो गया काट दिया जाए उसी प्रकार सैकड़ो राजकुमारों को सुभद्रा कुमार ने वहाँ मार गिराया क्रुद्धा शिव संका एक निष्ठा तो क्रोध में भरे वे के समान भयंकर तथा भोग योग्य उन सुकुमार राजकुमारों को एक मात्र अम्मन्यु द्वारा मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया कुंजरान क्षिप्रम उपाज रथियों हाथियों घोड़ों और पैदलों को भी रूपी समुद्र में डूबते देख अमरस में भरे हुए दुर्योधन ने शीघ्र ही उस पर धावा किया कयो क्षण मेवा पूर्ण संग्राम समत अथा भगवे प्रमुख पुत्र सरस्वता उन दोनों में एक क्षण तक अधूरा सा युद्ध हुआ इतने ही में आपका पुत्र दुर्योधन सैकड़ों बाहुओं से आत होकर वहां से भाग गया इत श्री महाभारती द्रोण पर्वणी अभिमन्युवध पर्वणी दुर्योधन पराजय पंच चतरिशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में दुर्योधन के पराजय विषयक पैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ